तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के अनुमान खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं अनुमान खंड में अनुमिति के साधन भूत अनुमान प्रमाण के दो प्रकार बताए जा रहे हैं एक स्वार्थ अनुमान दूसरा परार्थ अनुमान स्वार्थ अनुमान का लक्षण और उदाहरण विषय को जो तर्क संग्रह ग्रंथ था मूल उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं परार्थ अनुमान का लक्षण बताने वाले वाक्य की चर्चा तो हो गई है जो पर के प्रति यानी जिसको साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय नहीं है ऐसे व्यक्ति को पक्ष में साध्य का अनुमित्यात्मक प्रमारूप ज्ञान कराने के लिए जिन पांच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे परार्थ अनुमान कहा जाता है वे पांच अवयव वाक्य हैं पहला प्रतिज्ञा वाक्य दूसरा वाक्य तीसरा उदाहरण वाक्य उसे दृष्टांत वाक्य भी कहते हैं और चौथा उपनय वाक्य पांचवा निगमन वाक्य ये बताया गया था पहले पूछा कि के नाम पंचावयवा पंचावयव कौन है जिन अव वाक्य पंचावयो के समूह रूप वाक्य को परार्थ अनुमान कहा जाता है वे पांच अवयव कौन है इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर अन्नम भट्ट जी ने बताया कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमानी पंचावयवा ये पांच अवयव है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन ये पांच अवयव वाक्य हैं तो पर्वतो इति प्रतिज्ञा ये चलना था तो प्रतिज्ञा वाक्य कौन कौन है तो ये बताएं कि उनके नाम बताएं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये पांच अवयव वाक्य हैं और इन इनका उदाहरण बताया जा रहा है परोतो इति प्रतिज्ञा सब जगह परोतो पर्वतोव्यमान यही प्रतिज्ञा नहीं रहेगी वो तो पर्वत में वन्य की धूम को देख करके जहां अनुमिति करानी है वहां पर यह प्रतिज्ञा रहेगी लेकिन प्रतिज्ञा साम ये तो प्रतिज्ञा विशेष हुई प्रतिज्ञा सामान्य का स्वरूप क्या रहेगा साध्यवान पक्ष पर्वतोमान ये प्रतिज्ञा विशेष है और प्रतिज्ञा सामान्य है साध्यवान पक्ष ये प्रतिज्ञा वाक्य कहलाएगा प्रतिज्ञा सामान्य का स्वरूप होगा उसमें साध्य के जगह स्थान पर लिखना पड़ेगा फिर जहा जहां जिसको साध्य जो बनेगा वो तो साध्य शब्द हट जाएगा जैसे यहाँ साध्य शब्द को हटा दिया साध्यवान पर पक्ष ये है ना तो पक्ष के स्थान पर रखा यहाँ पक्ष विशेष जो बन रहा है पर्वत और साध्य की जगह रख दिया वन्नी शब्द को और जब वन में इकार है ना तो वान के वकार को यानी मूल में तो मान ही था लेकिन म को व हो जाता है जब पूर्व में अकार हो कार हो तो जैसे ज्ञानवान और भक्तिमान बुद्धिमान तो ईकार पूर्व में है तो बन जाता है वो म मूल स्वरूप रहता है और पूर्व में यदि म के पूर्व में अ है या हल है से अतिरिक्त वर्णन तदवान ज्ञानवान इत्यादि में नहीं है ना तो म को व हो जाता है ये लघु सिद्धांत कौदी का तद्धित प्रकरण पढ़ने पर समझ में आएगा तो कई वर्णों के लिए है यानी म को व कब होगा इसके विषय में बताया और म को म कब रहेगा इसके लिए वो सूत्र है माधुपदायाश्च मत और वो अयवादिभ्य ऐसा एक सूत्र है उस सूत्र से होता है तो साध्यवान इसमें साध्य को हटा दिया वन्नी को रख दिया और वह को म कर दिया तो वन्नीमान पर वो तो वन्यमान ये प्रतिज्ञा विशेष हुई और प्रतिज्ञा सामान्य का स्वरूप होगा साध्यवान पक्ष या पक्ष साध्यवान ऐसा लिखो या साध्यवान पक्ष लिखो कोई आपत्ति में पक्ष साध्यवान पक्ष के स्थान पर पर्वत और साध्य के स्थान पर वन्य तो पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ उदाहरण विशेष में प्रतिज्ञा विशेष हुई ऐसे हेतु हुआ धूमात लेकिन हेतु सामान्य वाक्य होगा हेतुमान पक्ष हेतुमान पक्षो हेतुमान पक्षो हेतुमानी हे पर्वत में क्या पक्ष में हेतु का रहना हेतु वाक्य होगा पक्ष हेतु वर्तित्व इसलिए कि सूत है ना स को रू हुआ रू को आगे हस है हेतु में ह है ना वो हस है तो हसी चे सूत्र से ऊ हुआ और आदगुण से गुण हुआ तो पक्षो हेतुमान जैसे पर्वतो वन्यमान और वहाँ पक्ष साध्यवान तो खर पर में है तो खर ओसा नहीं रो विसर्जनीय रेप को विसर्ग होता है खर पर रहते पदार्थ रेप तो विसर्ग हुआ तो पक्ष साध्यवान बना और यहाँ हर्ष पर में होने से ऊ हो गया विसर्ग न होकर के और फिर आधगुणों से गुण होकर के पक्षो हेतुमान बना तो इसलिए धुमात तो। जैसे कहते हैं ना ये हुआ धुमात हेतु विशेष और हेतु सामान्य कहना होगा तो पक्षो हेतुमान इतना उदाहरण वाक्य होगा उसे बताया जा रहा है यो यो धूमवान स स वन्य इति उदाहरणम तो यो यो हेतुमान स साध्यवान यो यो हेतुमान साध्यवान साध्धेवा, ये उदाहरण सामान्य का स्वरूप रहेगा यो यो हेतुमान स सध्यवान साध्यवान अब यहां पर हेतु के जगह हेतु धूम को रखा तो यो यो धूमवान वहां लिखा है नमूल में यो यो हमने हेतु सामान्य का क्या उदाहरण सामान्य का स्वरूप लिखा था यो यो हेतुमान इसमें से खाली उदाहरण विशेष में क्या होगा हेतु शब्द के स्थान पर जो उस दृष्टांत में हेतु बनेगा उसे रखा जाएगा तो परो तो वन्यमान इत्यादि में हेतु बना है धूम तो यो यो धूमवान वो को मकर को वकर हो जाएगा तो यो यो धूमवान स स वन्यमान पहले साध्यवान था अब तो वन्यमान हो जाएगा साध्य के स्थान पर साध्य विशेष जो वन्य है उसको रखा ये उदाहरण वाक्य हुआ और उपनय वाक्य है चौथा वो होता है तथा चायम इति उपनय तथा चायम इति उपनय तो तथा का अर्थ है साध्य व्याप्य हेतुमान अयम याने पक्ष पक्षो साध्य व्याप्य सा, पक्ष साध्य व्याप्य हेतुमान साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष या पक्ष साध्य व्याप्य हेतुमान कहो एक ही बात है तो इसमें अब साध्य व्याप्य तथा शब्द का अर्थ साध्य व्याप्य हेतुमान जैसे महानस वन्नी की व्याप्ति से युक्त धूम वाला है ना ऐसे पर्वत भी वन्नी की व्याप्ति से विशिष्ट धूम वाला है तो हेतु वाक्य में और उपनय वाक्य में अंतर कितना हुआ हेतु धूमात और ये उपनय वाक्य है वन्य व्याप्य धूम वान पर्वत ये उपनय वाक्य है वन्य व्याप्य धूम वत्वात ये उपनय वाक्य बनेगा तो दोनों में अंतर कितना है इतना है कि पहले खाली हेतु मात्र का बोधक पद है और यहां विशिष्ट हेतु है साध्य व्याप्ति से विशिष्ट हेतु पक्ष में दिखाया जा रहा है वाक्य में तथा कहने से साध्य व्याप्ति विशिष्ट हेतु लिया जा रहा है ना तो साध्य व्याप्ति विशिष्ट हेतु उपनय वाक्य हुआ ये उसी उपनय वाक्य को परामर्श कहा जाता है उपनय वाक्य का ही दूसरा नाम है परामर्श और फिर निगमन वाक्य आता है ये उपनय वाक्य कहो परामर्श कहो दोनों एक है और तस्मात तथा तस्मात तथा ये है निगमन सामान्य का स्वरूप तो तर्क संग्रह में मूल में पांच वाक्य को बताते समय तीन का तो उदाहरण विशेष के रूप में कथन किया और दो को सामान्य रूप से बताया अंतिम दो को तथा चाय और तथा ये सामान्य स्वरूप ही है इसमें तस्मात् अर्थ निकलेगा वन्नी व्याप्ति विशिष्ट धूमवत्वात् कहो या ये, ये उदाहरण विशेष के लिए ये हो जाएगा और उदाहरण सामान्य में होगा हाँ क्या नाम साध्य व्याप्य हेतुमत्वात् तस्मात् अर्थ साध्य व्याप्य हेतुमत्वात् और तथा का अर्थ है साध्यमान व्याप्य वाला होने से व्यापक वाला भी होगा साध्य व्याप्य हेतु वाला है का मतलब व्याप्य रह रहा है तो धू का व्याप्य धूम रह रहा है तो वन्नी भी जरूर रहेगा क्योंकि व्याप्य जो है व्यापक को छोड़ करके नहीं रहता व्यापक के साथ ही रहेगा और पर्वत में धूम है का मतलब और वो वन व्याप्य है यदि पर्वतस्थ धूम तो फिर अपने व्यापक वनि के बिना नहीं रहेगा वन्नी के साथ ही रहेगा तो तस्मात यानि वन्नी व्याप्य धूम वाला होने से साध्य व्याप्य हेतु वाला पर्वत होने से तथा यानी वन्यमान है साध्यवान पक्ष है अर्थ है साध्यवान पक्ष पक्ष साध्यवान ये तथा का निकलेगा और तस्मात् अर्थ निकलेगा साध्य व्याप्य हेतुमत्वात्ध्यप्य हेतुमत्वात् पक्ष साध्यवान निगमन सामान्य का स्वरूप और यहां उदाहरण विशेष में होगा वन्य व्याप्य धूम वाला होने से वन्य व्याप्य धूम वत्वात वन्यमान पर्वत पर्वतो वन्यमान तस्मात का अर्थ निकलेगा वन्य व्याप्य धूम वत्वात और तथा का अर्थ निकलेगा पर्वतो वन्यमान व्याप्य वाला होने से व्यापक वाला है व्याप्य वाला होने से व्यापक वाला है ये अर्थ निकलेगा ध्यान में आ नब दो प्रकार की जो अनुमिति है अनुमान दो प्रकार का हुआ स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान उनसे होने वाली अनुमिति भी दो प्रकार की हुई तो दोनों प्रकार के अनुमिति का जो कारण है उसे अनुमान सामान्य कहा जाएगा तो दोनों प्रकार की अनुमिति के पहले होता है उपनय वाक्य इसलिए उपनय वाक्य जिसको कहा जाता है परामर्श ज्ञान वो हो जाएगा उपनय वाक्य के अर्थ का ज्ञान लिंग परामर्श कहलाता है वो अनुमान प्रमाण कहलाएगा वो चाहे स्वार्थ अनुमिति हो या परार्थ अनुमिति हो उसमें बनता है तो इसे कहा जा रहा है आगे वाले वाक्य में मूल में तो स्वार्थानुमिति परार्थानुमित और लिंग परामर्श एवं कारणम तो स्वार्थानुमिति हो या परार्थानुमिति हो दोनों प्रकार की अनुमिति का कारण लिंग परामर्श है इसलिए लिंग परामर्श और जो अनुमिति का कारण बनेगा असाधारण कारण उसे कहा जाएगा अनुमिति का करण और जो अनुमिति का करण होगा उसी को कहा जाएगा अनुमान प्रमाण तो अनुमिति का स्वार्थ अनुमिति का भी परार्थ अनुमिति का भी असाधारण कारण रूप करण बनता है परामर्श इसलिए परामर्श ही अनुमान है इसे कह रहे हैं आगे कि स्वार्थ अनुमित परर्थ अनुमितोर्लिंग परामर्शे कारण तस्मा लिंग पराममर्शो अ तो तस्मा का अर्थ है अनुमति असाधारण कारण्वात्मति ये लिख लो तस्मा यानी अनुमितकरण तो अनुमिति का करण यानी असाधारण कारण कौन बना लिंग परामर्श इसलिए लिंग परामर्श को कहा जाएगा अनुमान प्रमाण तो अनुमिति करणत्वा लिंग परामर्शो अनुमानम जो अनुमिति परमा का करण होगा उसे अनुमान प्रमाण कहेंगे और अनुमिति प्रमा का करण बन रहा है ये परामर्श ज्ञान इसलिए परामर्श ज्ञान ही अनुमान प्रमाण है लिंग परामर्श को कहा जाएगा अनुमान प्रमाण ये प्राचीन न्यायों के अनुसार और नव्य न्यायों के अनुसार व्याप्ति ज्ञान करण है लिंग परामर्श व्यापार है और अनुमिति फल है लिंग परामर्श ज्ञान व्याप्ति ज्ञान के बिना नहीं होगा ना और व्याप्ति ज्ञान के बिना अनुमिति भी नहीं होगी इसलिए व्याप्ति ज्ञान से जन्य दो हैं परामर्श और अनुमिति तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो परामर्श और अनुमिति दो हैं उनमें से परामर्श व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता हुआ अनुमिति का जनक भी है इसलिए व्यापार हो जाएगा और इस परामर्श रूप व्यापार वाला असाधारण कारण हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान उसे करण कहा जाएगा व्यापारवान असाधारण कारणम करणम ये करण का लक्षण है नव्य न्यायिकों के अनुसार और प्राचीनों के अनुसार केवल असाधारण कारणम करणम व्यापार जोड़ने की जरूरत नहीं है प्राचीनों में इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहेंगे प्राचीन लोग तो अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह में प्राचीनों के अनुसार लिखा मूल में कि लिंग परामर्श ही अनुमान है और नवीनों के अनुसार व्याप्ति ज्ञान अनुमान प्रमाण होगा Hmm? तो तो हम्म। तो hmm? hmm? अनुमिति का कारण होता है। तो वही तो करण से जन्य ही तो माना जाता है अनुमिति परामर्श से जन्य है का मतलब परामर्श करण बन गया करण किसको कहते हैं असाधारण कारण को तो परामर्श ज्ञान अनुमिति का असाधारण कारण है इसलिए करण है और उससे जन्य है अनुमिति कारण से जन्य तो कार्य कार्य होता है ना तो कारण तो कई होते हैं साधारण असाधारण उसमें से असाधारण कारण को करण कहा जाएगा असाधारण अनुमिति रूप कार्य विशेष के प्रति असाधारण कारण है प्राचीनों के अनुसार परामर्श असाधारण कारण है का मतलब करण है तो उससे जन्य अनुमिति हुई और वो हो गया करण यानि असाधारण कारण इसलिए अनुमान कहलाएगा अनुमिति का जनक जो है उसे अनुमान कहा जाएगा तो ये कहते हैं लिंगम त्रिविधम तो लिंग कहते हैं हेतु को लीनम अर्थम गमयती ज्ञापयती इति लिंगम ऐसी लिंग शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो लिंग शब्द का अर्थ निकला छिपे हुए यानी अज्ञात अर्थ का ज्ञापक अज्ञात अर्थ का जो ज्ञापक है उसे लिंग कहा जाएगा वो तीन प्रकार का है हेतु हेतु ही दिखाता है जैसे पर्वतादि में लीन यानि अज्ञात अनिश्चित जो अग्नि है अग्नि का संदेह है का मतलब अनिश्चित है और उसका निश्चय कराता है धूम इसलिए धूम को कहा जाएगा लिंग हेतु हेतु से साध्य का निश्चय पक्ष में होता है ना तो पक्ष में अनिश्चित जो साध्य उसका निश्चायक हेतु होता है इसलिए हेतु को लिंग कहा जाएगा और वो जो हेतु है तीन प्रकार का है लिंग ती, तीन प्रकार का, का? मतलब हेतु तीन प्रकार का है वे तीन प्रकार हुए अन्वय व्यतिरेकी एक प्रकार केवल अन्वयी दूसरा प्रकार और केवल व्यतिरेकी ये तीसरा प्रकार तो तीन प्रकार है अनवय व्यतिरेकी केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी भेद से तीन प्रकार हैं और इनमें से धूम अनवय व्यतिरेकी कहलाता है अन्वय व्यतिरिकी किसको कहेंगे तो व्याप्ति दो प्रकार की मानी गई है अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति कही जाती है भाव पदार्थों की व्याप्ति को अन्वय व्याप्ति कहते हैं और अभाव की व्याप्ति को कहा जाता है व्यतिरिक व्याप्ति अन्वय कहते हैं भाव को व्यतिरेक कहते हैं अभाव को तो भाव पदार्थों की व्याप्ति अन्वय व्याप्ति व्याप्ति एक संबंध है और अभाव पदार्थों में जो व्याप्ति बनेगी वो हो जाएगी व्यतिरिक व्याप्ति दो प्रकार की व्याप्ति में से दोनों की दोनों प्रकार की व्याप्ति जिस हेतु में रहेगी उसे अन्वय व्यतिरे लिंग कहा जाएगा अन्वय व्याप्ति भी और व्यतिरक व्याप्ति भी जिस हेतु में रहती है साध्य की उसे कहा जाता है अन्वय व्यतिरे लिंग अन्वय व्यति की हेतु जिस हेतु में साध्य का अन्वय व्याप्ति रूप संबंध भी है और व्यतिक व्याप्ति रूप संबंध भी है ऐसा हेतु अन्वय व्यति हेतु कहलाएगा जैसे धूम धूम में वन्य की अन्वय व्याप्ति है नियत साचर्य वहीं का जो नियत साहचर्य रूप संबंध है धूम में वो है वन्ही में वन्नी की धूम में अन्वय व्याप्ति वन्नी का नियत साहचर्य धर्म धूम में उसे कहा जाएगा वन्ही की अन्वय व्याप्ति से युक्त धूम तो अन्वय अन्वयी हेतु हुआ और व्याप्ति यत्र, यत्र यत्र यत्र साध्या, तत्र साध्यम व्यतिक तत्र साध्य ना ये अनेयत्र यत्र भाव तत्र हेत्वाभाव यत्र यत्र भाव तत्र तत्र हेत्वाभाव ये है व्यतिरिक्त व्याप्ति जहा वन्नी नहीं होगा वहाँ धूम भी नहीं रहेगा जहां वन्नी का अभाव है वहाँ धूम का भी अभाव रहेगा महानस क्या नाम महानस आदि में वन्नी है तो धूम भी है और वन्नी का अभाव है जलाशय आदि में वहां पर धूम का भी अभाव है तालाबादी में वन्नी नहीं है तो धूम भी नहीं है तो ये अभावों की व्याप्ति है साध्या भाव की व्याप्ति हेतु में रहेगी उसका लक्षण है व्यतिरिक व्याप्ति का साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व वेत्रिक व्याप्ति ये वेत्रिक व्याप्ति हैं इस प्रतियोगित्व तो धर्म को ही वेत्रिक व्याप्ति कहते जैसे अन्वय व्याप्ति है धूम में अन्वय व्याप्ति है वन नियत साहचर्य यदि कोई कहेगा कि धूम में वन्नी की अन्वय व्याप्ति का क्या स्वरूप है तो बताया जाएगा वन ही नियत साहचर्य जो धूम में है यही अन्वय व्याप्ति है और वितरिक व्याप्ति क्या है धूम में तो वन्नी के अभाव का व्यापक जो अभाव तो वन्य भाव का व्यापक अभाव है भाव और उसका प्रतियोगी धूम उसमें रहेगा प्रतियोगित्व धर्म तो वन्याभाव के व्यापकी भूत अभाव के प्रतियोगित्व धर्म को कहा जाता है व्यतिरिक्त व्याप्ति वो प्रतियोगित्व धर्म ही व्यतिरिक्त व्याप्ति है और वन्य नियत साहचर्य धर्म ही अन्वय व्याप्ति है और ये दोनों भी धूम में रहती है वन्यभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूप व्यतिरिक्क व्याप्ति से भी युक्त धूम है और अन्वय व्याप्ति जो वन्य नियत साहचर्य है उससे भी युक्त है धूम इसलिए धूम को कहा जाएगा अन्वय व्यतिरे हेतु जिसमें अन्वय व्याप्ति भी रहती हो व्यतिरिक व्याप्ति भी रहती हो जिसमें ज्ञान रहता है उसको कहते हैं ज्ञानी ऐसे अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक व्याप्ति ये दोनों जिसमें रहते हैं उसे कहा जाएगा अन्वय व्यतिरे तो धूम में वन्य का अन्वय भी अन्वय व्याप्ति भी है वन्य नियत साहचर्य रूप और वन्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व धर्म रूप वेत्रिक व्याप्ति भी हैं किसमें धूम में इसलिए धूम में दोनों व्याप्तियां रहने से धूम को कहा जाएगा अन्वय वेत्रिक व्याप्ति मान न्वय व्यतिरिक व्याप अन्वय की हेतु अन्वय व्यतिरेक उसमें एक धर्म रहेगा अन्वय व्यतिरेकित्व हन्वय व्याप्ति कहते हैं और व्यतिरिक व्याप्ति कहेंगे प्रतियोगितों को कौन से प्रतियोगितों को साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व व्यापकी भूत व्यापकी व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व ये व्यतिरिक व्याप्ति ये दोनों धर्म जिस हेतु में रहेंगे साध्य नियत साहचर्य भी और साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व भी ऐसे हेतु को कहा जाएगा अन्वय वे वेतिरेकी हेतु अन्वय वेतिरेकी लिंग ये ध्यान में है ना बाकी हाँ व्याप्ति का अर्थ तो संबंध है संबंध का मतलब वो धर्म यहां संबंध क्या बना वो वन्नी नियत साहचर्य रूप संबंध वो धर्म ही संबंध है धर्म को ही संबंध कहा जाता है और संबंध को व्याप्ति कहते हैं तो धूम में वन्नी का संबंध क्या है तो वन्नी नियत साहचर्य रूप संबंध है और वन्यभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगी त्वरूप संबंध है वन का धूम में वही व्याप्ति है इन दोनों को धर्म भी कहा जाएगा संबंध भी कहा जाएगा व्याप्ति भी कहा जाएगा ये पर्याय जैसे हुए इस प्रकरण में सर्वत्र पर्याय ही नहीं माने जाते इस प्रकरण में ये दोनों धर्म वनियत साचर्य धर्म अन्वय व्याप्ति है उसे अन्वय धर्म भी कहा जाएगा अन्वय व्याप्ति कहो अन्वय धर्म कहो यानी भावात्मक धर्म और फिर वो प्रतियोगित्व धूम में जो है वन्यभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगिता तो ये व्यतिरेक व्याप्ति है ये धन्य तो इस प्रकार तीन प्रकार के हेतुओं में से अन्वय व्यतिरिक हेतु उसे कहा जाएगा जिसमें अन्वय व्याप्ति भी और व्यतिक व्याप्ति भी रहती है उसे कहा जाएगा अन्वय व्यतिरेक व्यतिरे हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहो लिंग कहो एक ही बात है और केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी किसको कहा जाएगा तो मात्र जिसमें अन्वय व्याप्ति ही रहती है व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं रहती उसे केवल अन्वयी कहा जाएगा और जिसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति ही रहती है अन्वय व्याप्ति नहीं रहती उसे कहा जाएगा केवल वेतिरे की उसे कहेंगे केवल वेतिरे की